आज जिनसे हम आपको मिलवा रहे हैं वो एक अच्छे कलाकार तो हैं ही साथ ही साथ एक अच्छे बेटे अच्छे भाई अच्छे पति अच्छे बाप और अच्छे दोस्त भी हैं। मिलिए एक परफेक्ट अच्छे इंसान से शशि कपूर जी बोरिंग इंसान से नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं ज्यादा अच्छा कह दिया तो जरूर से ज्यादा कह दिया नहीं नहीं मैंने बिल्कुल ज्यादा तारीफ नहीं की मैं आपको बचपन से जानती हूँ बचपन से तो मैं भी जानता हूँ आपको क्योंकि सौ साल पहले की बात है <laughs> जब की आप कुछ दस बारह की थी मैं कुछ दस बारह का था में काम किया था मैंने देखी नहीं क्यूँकी वो आइडल्टिक्चर थी हम लोग देख नहीं पाए थे आमतौर पर लोगों का ख्याल है की जो आर्टिस्ट बहसी चाइल्ड आर्टिस्ट मशहूर हो जाते हैं बड़े होने के बाद वो कामयाब नहीं हो पाते लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हुआ नहीं मैं ना बहुत बड़ा चाइल्ड स्टार था आपकी जैसे ना अभी बहुत बड़ा क्या बोलते हैं स्टार हूं या ओल्ड स्टार हूँ एक छोटा मोटा कहीं हूँ उधर उधर कहीं हूँ मगर ढीट ढीट स्टार हूँ जो कि बहुत कपड़ों के बावजूद बहुत बहुत के बावजूद टिका हुआ है रहता है, वहाँ थोड़ा करते रहता है है है है रहता रहता थोड़ा करते आप इस पे हैं कि हिम्मत का अक्सर कामयाब हीरो पर किसी न किसी स्टाइल की छाप पड़ जाती है किसी का रोमांटिक इमेज बन जाता है तो किसी का एंग्री यंग मैन का और किसी का इमोशन से भरपूर लेकिन आप पर किसी कस्म की कोई छाप नहीं लगी इसका क्रेडिट आप खुद लेंगे या अपने प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को देंगे इसका क्रेडिट एक्चुअली डेस्टिनी को देना चाहिए ये तफाकन बात है कि मेरा कोई इमेज नहीं बन सका इतने सालों से हालांकि ये ज़रूरी बात है कि मैंने एक ही स्टाइल के रोल करना पसंद नहीं किया था शुरू से ही मेरी पहली पिक्चर जो एडल्ट में थी वो थी चार दीवारी जिसमें मैंने एक सीधे सादे शादीशुदा मेच्योर खावन का रोल किया था और लोगों ने मुझे कहा था कि साहब इतने यंग आदमी को ले लिया कैसे करेगा ये बच्चा बलराज जी को लेना चाहिए था इस रोल में बलराज सानी साहब हमारी फैमिली वालों ने भी ये कहा कि क्या कर रहे हो लवर बॉय इमेज होती है यंगस्टर की इमेज होनी चाहिए डांस वांस करना चाहिए अरे सब <laughs> उसमें ना गाना था ना डांस था ना कुछ था हालाँकि बाद में मैंने किए डांसेज भी किए गए भी गाए थे लेकिन उसमें बहुत ही सीरियस टाइप का एक बहुत ही प्यारा सा रोल किया था तो ये कुछ ज़रूरी नहीं उसके बाद एक पिक्चर थी मर्चेंट डायबरी प्रोडक्शन की द uh, हाउस उसमें भी एक अलग किस्म का लो मिडल क्लास बहुत ही सीरियस टाइप का यंग टीचर सीरियस टू वाली बात अच्छा वो टेल वेल निकल रहा है यहाँ से निकल रहा है तो वो भी क्या तो अलग अलग किस्म के रोल किए थे तो ऐसी कोई इमेज वाली बात दिमाग में थी नहीं जब शुरू किया मामला प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आपको कब और क्यों आया ये सवाल कितनी कितने सालों से मुझसे लोग पूछ रहे हैं मालूम है नहीं टेलीविजन पे किसी ने नहीं पूछा टेलीविजन पर तो पहली दफ़ा आया हूँ भाई आपके तो <laughs> साथ लेते होंगे लोग okay. तो okay, प्रोड्यूसर बनने का शौक़ मुझे बहुत सालों से था हालांकि जब मैं जब मैं छोटा था बच्चा था ग्यारह बारह साल का तो मेरे बड़े भाई साहब राज जी जो पिता सामान हैं गुरु सामान हैं फिल्म के गुरु हैं मेरे उन्होंने मुझे एक छोटा सा कैमरा दिया था तो उन्होंने कहा था बेटे इफ़ यू वांट टू बी इन द फिल्म्स, फिल्म्स जॉइन करना चाहते हो तो ये लो कैमरा 16 नम कैमरा और पिक्चर बना उन दिनों में ये 50s की बात है मैंने और मेरे मित्र प्रयागराज ने मिलकर यारों दोस्तों के साथ एक पिक्चर बनाई थी फांसी जिसका नाम तो पहली पिक्चर वो थी उसके बाद ये जुनून तो आई अंदर और फिर बहुत साल कट गए उसका थिएटर जो आया फिर फिर फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया एक्टिंग एक्टिंग ये वगैरह मगर वो जो अंदर जो था वो जुनून जो था पागलपन जो था वो जुनून तो तक ले आया जुनून तक ले आया करेक्ट <laughs> करेक्ट यार तो पहली पिक्चर मेरी सेवेंटी एट में शूट हुई थी सेवनटी नाइन में रिलीज हुई थी जुनून तो और ये जुनूनपन अभी भी है देख लीजिए जुनून बनाई कलयुग बनाई थर्टी सिक्स चौरंगी लैंग विजेता और अबू कहानी का इंतबाब चुनाव आप खुद करते हैं या अपने डायरेक्टर्स पर छोड़ देते हैं नहीं कहानी अक्सर मेरे चॉइस की होती है सब्जेक्ट मेरे चॉइस का होता है हाँ ये भी हो सकता है कि कभी-कभी डायरेक्टर्स वो आइडियाज़ लेके आते हैं कहते हैं भाई ऐसा बनाएं हम लोग या नहीं बनाएं आ, जैसे जुनून का सब्जेक्ट जो था ये एक्चुअली पर्ल ने फ़ोन कर शाम जी से कहा था कि एक इमप्रिंट मैगजीन में एक छोटा सा नावलट एक आया है तो वो पढ़ लो रस्किन बॉर्न का तो शाम बाबू ने पढ़ा उसके बाद मुझे फ़ोन किया मैंने पढ़ा जेनिफ़र ने पढ़ा हम सब ने पढ़ा उसके बहुत अच्छा लगा और ये तलाश हमारी चल रही थी एक साल पहले से और कुछ सब्जेक्ट नहीं मिला तो ये ऐसा हो गया तो ये सब्जेक्ट यानी कि ना मेरा था ना ना शाम साहब का था और ये पोल ने सजेस्ट किया था जो रस्किन बॉन साहब का था कलयुग का सब्जेक्ट बहुत दिनों से बहुत सालों से मेरी ख्वाहिश थी कि महाभारत को महाभारत को मॉडर्नाइज़ किया जाए उनके सर्टन आज टाइप कैरेक्टर्स को मॉडर्नाइज करके पिक्चर बनाए गिरीश कनाड़ साहब जब ये सब्जेक्ट लेके आए शाम साहब के साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था तो मुझे अच्छा लगा लगातार ही सब्जेक्ट था वो लेके आएंगे अच्छा। उनका खुद का लिखा हुआ सब्जेक्ट थारंगी लेर के साथ अक्सर प्रोड्यूसर फिल्मी दुनिया को नए आर्टिस्ट देते हैं लेकिन आपने बहसियत प्रोड्यूसर हिंदी फिल्मों को दो नए डायरेक्टर दिए अपर्णा सेन और गिरीश कर्नाड इन्हें डायरेक्शन देने का ख्याल आपको कैसे आया अपर्णा जी आ, का तो ये है कि भाई उन्हें जानता तो था मैं कई सालों से आ, वो उन्होंने मेरे साथ पिक्चर में भी काम किया था काफ़ी पिक्चरों में काम किया था बॉम्बे टॉकीज़ में काम किया था और कुछ हिंदी हिंदी, हिंदी पिक्चर हिंदुस्तानी पिक्चरों में भी काम किया था तो उन्होंने जब यह स्क्रिप्ट भेजी थर्टी सिक्स चौरन की लैन तो मुझे बहुत अच्छी लगी मेरी रीवी भी अच्छी लगी दोनों ने बहुत लाइक की और मैंने फ़ौरन उनसे कहा कि जो शख्स ये इस किस्म का स्क्रिप्ट लिख सकता है वो फिर पिक्चर भी बना सकता है बिकॉज दिमाग में पूरे विजुअल्स तो आ ही चुके थे जो कि उन्होंने लिख दिए थे तो ऐसे गिरिश बाबू की पहली पिक्चर मेरे साथ नहीं हुई गिरिश बाबू ने आई थिंक सबसे पहली पिक्चर या संस्कार बनाई थी या उन्होंने काड़ू बनाई थी तो मेरा है हिंदी की की पहली नहीं नहीं हिंदी में भी गोधुली उन्होंने पहली बनाई थी हाई बजट फिल्म मैं चाहती हूँ उनमों पे थोड़ी सी रोशनी डाले हूँ मुझे सख्त नफरत है ये स्लॉट्स की ये अलग अलग फाइल्स की हम लोग कुछ हमारा कुछ यानी कि जो रहन पहन है, है हमारी जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे हो गई है यू नो हम लोग फाइल्स बन जाते हैं <laughs> ये ये यू नो ये अच्छा आदमी है बुरा आदमी है ये बहुत बुरा आदमी है ये बहुत अच्छा आदमी है ये आर्टिस्टिक uh, पिक्चर है ये कमर्शियल पिक्चर है ये you know, ये यू नो क्या ऑफ द रोड वाली पिक्चर <laughs> तो मैं भाई uh, सिर्फ इसमें बिलीव करता हूँ कि या तो पिक्चर अच्छी होती है या बुरी होती है या पिक्चर सफल होती है या असफल होती है बस दो ही दो ही किस्म की है बाकी और हाँ कुछ पिक्चरें होती हैं जो कि बहुत ग्रेट होती हैं uh, uh, uh, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने जैसे कि राज कपूर साहब ने बहुत ग्रेट पिक्चर बनाई है मेरे हिसाब से आवारा उनकी ग्रेटेस्ट पिक्चर है हालांकि राम तेरी गंगा मेरे बहुत अच्छी पिक्चर है बहुत प्यारी बनाई है एक सीरियस सब्जेक्ट को लेकर बनाया खान ने मदर इंडिया बनाया जैसे शांताराम जी ने पड़ोसी बनाए मेरे लिए बहुत बढ़िया पिक्चर बिमल दाह की दो बीघा जमीन गुरुदत्त साहब की प्यासा ये सत्यज साहब की पाथिर पंचाली चारूलता ये बहुत अच्छी पिक्चर है ग्रेट पिक्चर है इसलिए तो उसे फिर आर्टिस्टिक फिल्म कहते थे ना लोग <laughs> कहते कि नहीं साहब हमारी पिक्चर को समझ नहीं सकी हमारी पिक्चर बहुत एडवांस है हम लोग कुछ 20-25 साल आगे हैं। हमारी ऑडियंसिस अभी पैदा नहीं हुई 25 <laughs> साल बाद बनाते तो हिट होते जी <laughs> अच्छा भैया ये बताए और बाहर की फिल्मों में काम करते हुए मैंने बड़ी कोशिश की थी कि मैं जेनिफर का जो पार्ट है वो मैं करूं लेकिन नहीं कर सका। <laughs> अच्छा। तो बता रहे थे आप कि कुछ फर्क आ, आ, फर्क महसूस करते हैं? जी इतना होता है कि मैं अपने आप को बाहर जब मैं काम करता हूँ तो अपने आ, हाँ दे आप को टोटली डायरेक्टर के हाथ दे देता हूँ अब वो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राइटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेरे साथ क्या करें मुझे कैसे इस्तेमाल करें मेरा कैसे इस्तेमाल करें मुझे कैसे यूज करें बोलो अब आप देखिए ना दीवार में दीवार में बहुत अच्छे राइटर्स थे सलीम जावेद जो कि जब साथ में थे बहुत प्यारे थे आप उनकी बहुत ही बेहतरीन बहुत अच्छी थी बढ़िया थी यश राज चोपड़ा साहब बहुत मशहूर डायरेक्टर तो हमारे प्यारे मित्र वो थे अमित जी मैं उन लोग थे तो बहुत मजा आया था वैसे तो हर आर्टिस्ट के लिए प्लेट तैयार आ जाती है राइटर जो है वो डायलॉग्स लिख के देता है अंदाज़ बोलने का डायरेक्टर बताता है लेकिन आर्टिस्टों को खुद भी तो कभी इम्प्रोवाइज करना पड़ता होगा बिल्कुल सही बात है आपने ठीक ही कहा कभी कभी मैं ये हुआ था हालांकि कभी कभी मैं सागर सरुद्दी साहब ने बहुत ही अच्छे डायलॉग लिखे थे अच्छी स्क्रिप्ट लिखी थी लेकिन मजे की ये बात है कि डायरेक्टर ने और राइटर ने मुझे थोड़ी बहुत छूट भी दे रखी थी कि मैं अपने इंप्रोवाइजेशन करता रहूँ और एक्सटैम बोलता रहूँ और उसका नतीजा ये हुआ कि अच्छा ही लगा मामला ठीक ही हो गया था अच्छा फिल्म मेकिंग में आप मौसी को संगीत को कितनी अहमियत देते हैं मैं फ़िल्म मेकिंग ख़ास तौर से आ, इंडियन फिल्म मेकिंग में हिंदुस्तानी फ़िल्म मेकिंग में आ, इंडियन जब कहा जाए तो इंडियन इज़ नॉट जस्ट हिंदुस्तानी हो तो गलत बात होती है हम बाज़ वक्त हम लोग यही कहते रहते हैं इंडियन हिंदुस्ानी तो गलत बात है ना तमिल भी होती हैं मराठी भी होती हैं तेलुगु भी होती हैं मगर जब देसी पिक्चर कहा जाए हिंदुस्तानी पिक्चर कहा जाए तो म्यूज़िक का रोल बहुत ही बड़ा होता है जुनून जब मैंने बनाई थी उसमें वनराज भाटिया साहब को लिया था और रफ़ी साहब ने बहुत प्यारे गाने गाए थे आशा जी ने भी बहुत ही अच्छा एक गाना गाया था एक कजरी थी यूपी की बहुत खूबसूरत गाई थी तो कल कलयुग में तो कुछ ख़ास मौका नहीं मिला था और थर्टी सिक्स में भी कुछ ख़ास मौका नहीं मिला था गाने वानों का लेकिन जब हम लोग आ, विजेता बना रहे थे उसमें आ, एक बहुत ही सुबह का राग था और उस पर आशा जी ने बहुत ही बढ़िया गाना गाया था मुझे याद है कि आशा जी को बुखार था और आशा जी शायद नहीं आने वाली थी तो मैं बहुत परेशान हो गया क्योंकि हमें रेखा जी की डेट मिली थी और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि वो कैंसिल हो जाए शेड्यूल और वो गाना करना ही था रिकॉर्ड उस दिन और उसी दिन हमने शूटिंग भी करनी थी और आशा जी आई और एक या एक बुखार था इतना प्यारा गाना मैं ये जान सकती हूँ कि आपने अभी तक खुद फिल्म डायरेक्ट क्यों नहीं की क्योंकि मैं बहुत बेवकूफ़ आदमी हूँ सबसे पहले तो ये बात दूसरी मैं बहुत ही लेज़ी बहुत ही सुस्त आदमी हूँ नहीं मैं क्या है कि मुझे शौक़ तो बचपन से ही रहा है डायरेक्शन का जब प्रयाग और मैं हम दोनों जब डायरेक्ट करते थे उसके बाद मेरे जैसे मित्र हैं मनमोहन देसाई साहब हैं अब तो खैर समझी भी हैं हमारे अ, और अलग अलग मित्रों ने भी ये कहा मुझे क्योंकि तू खुद डायरेक्ट कर श्याम बैनिगल साहब ने मुझसे एक दफ़ा कहा कि मैं लिख देता हूँ स्क्रिप्ट कर लेकिन आ, मुश्किल ये है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ एज़ एन एक्टर दूसरों की पिक्चरों में फिर मैं समझता हूँ कि ये एक गलत बात हो होगी कि मैं डायरेक्ट भी करूँ और उनके साथ पिक्चरों में काम भी करूँ क्योंकि कुछ टाइम जो है मामला वो कुछ मैं सही तरीके से अपनी पिक्चर में कंसंट्रेट नहीं कर सकूँगा और टाइम में अपनी पिक्चर को नहीं दे सकूँगा तो मेरे ख़्याल से जिस दिन देखिए उत्सव जैसी पिक्चर जब फर्स्ट क्लास हो जाएगी रिलीज हो जाएगी चल जाएगी और जिस दिन मैं ऐसा समझूंगा कि भाई इकोनॉमिकली, कमर्शियली मैं इंडिपेंडेंट हूँ ताकि मुझे दूसरों के साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है तब मैं समझता हूँ कि मैं अपनी कंपनी में एक आधा पिक्चर सालाना क्या करूँ कहते हैं हर मर्द की कामयाबी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी जैनिफर और मेरा एसोसिएशन बहुत ही पुराना था हालाँकि आप शायद कह सकें थोड़ा पोइटिक हो सकें सेंटिमेंटल होकर आप कह सकते हैं कि पिछले जन्म का हो सकता है लेकिन जब मैं 17 या 18 साल का था मैं जेनिफर से मिला तो जब मैं कुछ नहीं था मैं सिर्फ प्रतिथी थिएटर में काम कर रहा था एक छोटे एक्टर के तौर से छोटे छोटे रोल्स करता था और एएसएम था जैनिफर जी अपने फादर अपने पिता की कंपनी में न लीड uh, कर रही थी रोल्स तो उनकी हैसियत बड़ी थी तो हम लोग जब मिले तो मैं अच्छा मैं ज़्यादा एक्टिव एक्टिंग बारे में जानता भी नहीं था तो एक कुछ जैसे बोलते हैं ग्रोथ शशि कपूर की और जेनेफर की साथ में हुई थी जो कि बहुत फॉर्चुनेट चीज़ थी अट्ठाईस साल का साथ था हम लोगों का और अट्ठाईस साल काफ़ी होते हैं आई थिंक उसमें काफ़ी कुछ हुआ अप्स एंड डाउन ये वगैरह लेकिन मजे की ये बात है कि हर हर आ, आ, मौके पर हर किस्म की दौड़ पर हर सिचुएशन में जेनिफर का साथ रहा जेनिफर की एडवाइस रही जेनिफर की एक थप्पी रही पीछे तो उससे काफ़ी कुछ हुआ यहाँ तक कि पिछले साल जब हम लोग हॉस्पिटल में थे तो जेनिफर ने ये जरूरी कहा था कि थैंक गॉड फॉर ए लवली फैमिली पृथ्वीराज जी थिएटर को अपनी पूजा समझते थे आप खुश खुशकसमत हैं कि पृथ्वी थिएटर्स को अमर रखे हुए हैं क्या कभी ख़ुद थिएटर करने को जी नहीं चाहता ज़रूर जाता लेकिन क्या प्रॉब्लम्स क्या हैं कि क्योंकि मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियां अपने हृकंडों पे रख ली हैं क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा था मैं एक बेवकूफ़ इंसान हूं मैं कुद्दू हूं इतना अच्छा इतना बढ़िया इंसान नहीं हूं जितना आपने कह दिया शुरू में <laughs> तो आ, उन फाइनेंशियल ज़िम्मेदारियों की वजह से मैं आ, प्रोफेशनली थिएटर में काम नहीं कर सकता थिएटर में काम करने को जीत तो बहुत चाहता है मेरे ससुर साहब मेरी सास जी मेरे पीछे बहुत सालों से पढ़े हैं कि यहीं पृथ्वी थिएटर में हम लोग एक सीज़न रिवाइव करें पुराने शेक्सपियरियन कंपनी के प्लेस का और पुराने पृथ्वी थिएटर के प्लेस का यहाँ तक कि जेनिफर भी चाहती थी कुछ दो ढाई साल पहले की बात है कि एक अंग्रेज़ी प्ले है फिलमीना हुँ. तो जो कि अभी शफी ने किया है अदा हुँ. करके हिंदी में तो जेनिफर चाहती थी कि जेनिफर मैं वो करें पृथ्वी थिएटर में लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स अजीब से हो गए हैं जिसमें यानी ये, ये है कि मेरे लिए अभी बाहर फिल्मों में काम करना रोज फिल्मों में काम करना बहुत जरूरी हो गया है मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? नहीं नहीं आपका शुक्रिया अदा करिए मैं कह सकता हूँ मैं आपका ममनून हूँ मुतशक् हूँ एहसान मंद हूँ शुक्र आभारी हूँ अच्छा हुँ। अच्छा समझ लीजिए की मैंने ये जुमले रिपीट कर दिया नमस्ते